प्रभु बी कैसे जीवन बितां प्रभु बीन कैसे जीवन बितां प्रभु बी कैसे हरदम दार लगी उ रखटके हर दम तार लगी उ रख बिरह निशान घुरा प्रभु बिन कैसे जीवन बीता प्रभु बिन कैसे जीवन बीता पीव बिन भोग सकल जग सुना पीव बीन भोग सकल जगसूना खान पान नहीं खाऊ पी बीन भोग सकल जग सुना पि बीन भोग सकल जग सुना खान पान नहीं खाऊं बिल खत रोय रही दिन राती बिलखत रो रही दिन राती गुण तेरे नित गाऊँ गुड़ तेरे निताऊँ प्रभु बिन कैसे जीवन बिताऊ प्रभु बिन कैसे जीवन बिताऊ प्रीतम धूधना, बन बन दौड़ी प्रीतम धूधना, बन बन दौड़ी तीर्थ खोज लगाऊ कहाँ मिले सुख भूलि भटकू कहाँ मिले सुख भूलि भटकू नाम ठोर बिन धाऊ कहाँ मिले सुख भूल भटकी नाम ठोर बिन पाऊँ नाम ठोर बिन धाऊ मैं मन मैल भरी तन भीतर मैं मन मैल भरी तन भीतर तो मन कैसे भाऊँ मैं मन मैल भरी तन भीतर तो मन कैसे भाऊँ जो तू खबर ले नहीं मेरी जो तू खबर ले नहीं मेरी नहीं ठर कित जाऊँ शरण पड़ी अब आप भरोसो शरण पड़ी अब या भरोसो आप मिले पतियाऊ राम प्रकाश दासी की जी राम प्रकाश दासी की अर जी सुनो श्याम घर प्रभु बिन कैसे जीवन बीता प्रभु बिन कैसे जीवन बीता अच्छी बात है जब भक्त को विरह की आग लग जाती है तो स्थिति यही हो जाती है कि अब प्रभु के बिना सदगुरु के बिना उसका जीवन जो बिताना बड़ा ही कठिन हो जाता है प्रभु बिन कैसे जीवन बिताऊ जब सदगुरु का साक्षात्कार नहीं हो पाता है तब उसका जीवन जीना दूभर सा हो जाता है कठिन हो जाता है। तो कहते हैं कि हरदम तार लगी और खटुके बिरह निशान घुराऊँ यानी हरदम अब उसकी तार सदगुरु से ही जोड़े रहता है कि कब दर्शन हो जाए कब दर्शन हो जाए कब मिलन हो जाए उस सदगुरु से उस सत्य का साक्षात्कार कब हो जाए इसलिए वो तार को जोड़े ही रहता है लेकिन हम तो चाहते हैं कि बस जल्दी हो जाए लेकिन वो उसकी इच्छा पर डिपेंड करता है कि वो कब दर्शन लेगा हम तो या साधक तो यू चाहता है कि बस अभी हो जाए बड़ा दिन बीत गए चार सौ बीतल बड़ा दिन बीतल है अब तो ये बात है लेकिन कब दर्शन देना है वो सदगुरु जानता है क्योंकि हम जानते हैं कि बड़ी भजन कर लिए लेकिन अभी गंदगी जो का त्यो पड़ेगी वो देखता है ना, कि अभी सफाई हुई कि नहीं हुई और जब तक सफाई नहीं होगी तब तक दर्शन कहाँ से हो सकता है क्योंकि तो हृदय में उनकी बिस्तर पर अभी मैल जमी हुई है अभी गंदगी पड़ी हुई है तो उसमें कोई मेहमान कैसे आके बढ़ जाए अरे पूर्ण सफाई पूर्ण बर्तन की सफाई हो जाएगी तभी तो उसमें घी दिया जाएगा अभी बर्तन साफ ही न हो और उसमें कोई दिख ही दे दे तो लेने वाले से ज्यादा मूर्खता तो देने वाले की होगी क्योंकि उसकी तो समझ में नहीं आ रहा लेने वाले को तो जनता है हम तो साफ पानी खरीदेंगे उसकी समझ में ये आ रहा है कि हम तो साफ कर दिए लेकिन भाई सदगुरु तो अंतर होता है और वो दिव्य दृष्टि देख रहा है कि अभी सफाई तो हुई नहीं अभी वो दे देता है तो फिर गड़बड़े ना होगा अभी देने यही चीज़ होता है तो जब योग्यता हो जाती है तभी कोई चीज़ जो है दी जाती है या मिलती है क्योंकि बिना योग्यता के चीज़ कैसे दिया जाएगा और यदि दे दिया जाए तो भी उसकी वो कदर नहीं जानेगा उसके समझ में नहीं आएगा इसीलिए लिए वो पूर्ण सफाई होने के बाद ही ऐसा होता है बिलखत रोए हम बिरह निशान घुराऊँ बिरह के से मैं वो बेचैन है और विरह ही तो उसे गंतव्य तक ले जाएगा यदि विरह ही जागृत न हो तो भी अच्छी बात नहीं क्योंकि यही विरह की अग्नि में ही जो हमारी गंदगी है हमारे ही संस्कारों की वो जलती वो साफ़ होता है जितना ही विरह का दुख सताएगा उतना ही वो गंदगी साफ होती जाएगी जब पूर्ण सफाई हो जाएगी तो वो तो कहीं है नहीं बस पर्दा हटा दीदार हो जाएगी उगठ हटा सब हो जाए तो बिलखत रोय हाँ, पियोबिन भोग सकल जग सुना ऐसी स्थिति में उस प्रीतम के अभाव में ये संसार का जो भोग है जो ऐसो आराम है वो सब सुना सुना सरल अच्छे जिज्ञासुओं के लिए ऐसा ही होता है कह रहे हैं कि पीओबिन भोग सकल जग सूना खान पान नहीं खाऊँ खाना पीना भी छुट जाता है खाना पीना भी अच्छा नहीं लगता मीरा और क्या क्या रहे ऐसे बिहार के लोग थे मीरा जिसमें अच्छी बिहड़ी रही है तो पीओबिन भोग सकल जग सूना समझ ये भूख संसार का सुना सुना लगता है और खान पान नहीं खाऊं खाना पीना भी अच्छा नहीं प्रभु बिन कैसे जीवन बिताऊं प्रभु बिन कैसे जीवन बिताऊँ यानी साधक का जब जागरण हो जाता है और वो इधर को चलता है यदि थोड़ा भी आनंद उसे प्राप्त हो जाता है तो उसका विरह बढ़ जाता है तब वो कहने लगता है कि प्रभु के बिना तो जीवन जीना बेकार ही जब तक तो उस सदगुरु व परमात्मा का साक्षात्कार नहीं हो जाता तब तक वह जीवन को पूर्ण नहीं मानता जीना बेकार ही समझता है जैसे मीरा जी इसके लिए उदाहरण है और भी तमाम लोग हुए हैं की अग्नि में जमने वाले हरदम तार लगी उड़ खटपे और बिरह निशान घुरा और इतनी नहीं हरदम वह सदगुरु से तार जोड़े रहता है बिरह में जो है बेचैन रहता है और वो चाहता है कि कब जो है उस प्रीतम का साक्षात्कार हो जाए आगे कहते हैं कि पी पी बिन भोग सकल जग सोना खान पान नहीं खाऊ जब यह विरह आगे बढ़ता है तो कहते हैं कि बिन भोग सकल जग सुना है यह समझ संसार का जो कुछ भी भोग है जो भी ऐसो आराम है विलासिता है वह सब फीका फीका लगने लगता है उसके लिए पी विन भोग सकल जग सुना है समस्त संसार का जो भोग है सूना सूना दिखता है खान पान नहीं खाऊँ कभी कभी वो खाना पीना भी नहीं खा पाता है में इतना में बेचैन हो जाता है चलो खाएंगी नहीं भजन करते रहो ऐसी स्थिति है हाँ कभी कभी जिद कर लेता है कि यही बाना तबले खाई ना करो बताओ ये करो जिद ठीक है जैसे माधव ने किया था किसने ऐसा ही अब वही बाना तबले खाईब अरे ये कौन बात वा? अरे खाओ पियो शरीर स्वस्थ रहेगा तभी तो भजन तो लगेगा मन लगेगा तो पियो बिन भोग सकल जग सुना खान पान नहीं खाऊं खान पान भी नहीं लोग खाते बिलखत रोय रही दिन राती गुड़ तेरे नित ग इतना ही वक्त का कहना है कि अब उनकी याद में उस परमात्मा के विरह में बिलखत रोय रहू दिन राती बिलखता है रात दिन रोता रहता है कब दर्शन हो जाए कब दर्शन हो जाए और गुड़ तेरे नित गाऊँ और उस सदगुरु की गुण को गाते रहते उसी में रोना है उसी में निरटना है उसी में गाना भी गुड़ गाना प्रीतम ढूँढन बन बन दौड़ी तीर्थ खोज लगाऊँ ऐसे लोग शुरुआत में प्रीतम को ढूँढने के लिए बन बन जंगलों में जाते हैं तीर्थों में खोजते फिरते हैं कि वहाँ मिल जाएगा लेकिन ऐसा नहीं है कहाँ मिले सुख भूली ही नाम ठौर बिंदावे अब उसका ठौर का पते नहीं है मिलेगा कहाँ नाम का भी पते नहीं है कि तो उसका नाम क्या है और झूठ ही इस जो है भूल भटक के यहाँ वहाँ ढूंढता फिरे तो क्या कैसे प्राप्त तो होगा अरे बस तू कहीं ढूँढे कहीं कैसे आओ यहाँ बस तू कहीं रखी है और आप कहीं ढूंढोगे तो कैसे मिलेगा उसको देखने खोजने पाने का स्थान तो मात्र हृदय है स्वयं का अब हृदय में ढूंढोगे तो पाओगे लेकिन हृदय तो इतना गंदा हो गया है कि दिखला ही नहीं पड़ता है वो और हृदय की सफाई तो संदूर की कृपा से संभव है यदि हम उसकी सफाई पूर्ण रूप से करते जाएं तो वो तो हृदय में ही दिख जाएगा <coughs> और कहीं दूर थोड़ी जाना है बस उसके ऊपर पड़े हुए आवरण को हटा दो जैसे सूर्य बदली में छिप जाए और किसी भी प्रकार से बदली को हटा दो फिर सूर्य तो चिमकने लगेगा उसी प्रकार से ज्ञान रूपी सूर्य आत्मा रूपी सूर्य परमात्मा रूपी सूर्य तो हमारे हृदय में ही है लेकिन उस पर हमारे ही पूर्वजन्मों के जब कभी भी हम मनुष्य रहे हैं उन सभी संस्कारों की गंदगी पाप और पोड़ियों की गठरी गंदगी का अंबार लगा हुआ है और उस अंबार के कारण अंबार रूपी बदली के कारण बैठा हुआ वह ज्ञान रूपी सूर्य धक गया है इसीलिए दिखलाई नहीं देता और उसके हटाने का माध्यम ध्यान सत्संग ही है क्योंकि ध्यान और सत्संग से ही वो धीरे धीरे हटेगा क्योंकि ध्यान सत्संग करते समय जो सदगुरु से दिव्य प्रकाश पहुँचता है वहीं वह साबुन है वहीं वह फावड़ा और कुदाल है जो हमारे हृदय पटल पर पड़े हुए उन संस्कारों की घटने को दूर करता है और ऐसा करते करते जब वो दूर हो जाता है जिस दिन दूर हो जाएगा उस दिन सूर्य चमक लगेगा और जब अंदर का सूर्य का पता हो जाएगा तो बाहर का यह विराट जो अस्तित्व में छाया हुआ वो परम नूर है परम प्रकाश है वो हो दिख जाएगा जब इधर वाला समझ में आ गया तो बाहर वाला भी समझ में आ गया यही स्थिति है लेकिन मुख्य बात है सफाई स्वच्छता कहा निर्मल मन जनसो मुही पावा मोह कपट छल छिद्र न भावा मन तो निर्मल मन जिनका मन बिल्कुल निर्मल हो गया है एक भी इच्छा नहीं शेष है शून्य हो गया है वही उसको पा सकता है और पाना क्या है जब ही शून्य होगा गया वो दिखा वही पा रह दास ने यूं कहा कि मन चंगा तो कठोत में गंगा मन चंगा का मतलब कि मन जब पवित्र हो गया तो इस शरीर पे कठोत में अबू महासागर लहराएगा गंगे की कौन बात है महासागर लहराएगा महा नाम पता नहीं मैं मन मैल भरी तनवीतर को तो मन कैसे बांग कह रहा है कि मेरे अंदर मन की मैल भरी हुई है जहाँ तक मन है वहाँ तक संसार है जहाँ मन नहीं है फिर वही अध्यात्म है।, है फिर वही आत्मा हो परमात्मा है क्योंकि मन एक बीमारी है ध्यान है उसकी औषधि मन रूपी बीमारी ध्यान रूपी औषधि से मार डालो फिर जो स्वास्थ्य लाभ होगा वो कभी मिटने वाला नहीं होगा अर्थात तो वही अगर अच्छा। तो जहाँ तक मन है ऐसा नहीं जो तू खबर ले नहीं मेरी नहीं खबर ले जाऊँ अंत में कहते हैं कि अब आप मेरी खबर नहीं लेंगे, तो मैं कहाँ जाऊँ कहीं तो स्थान ही नहीं दिख रहा है कि वहाँ जाऊँ अरे जो तू खबर ले नहीं मेरी नहीं ठौर के जाऊँ मैं कहाँ जाऊँ कोई ठौर नहीं है मैं कहाँ जाऊँ अंत में निराश होकर या आशा करके अंत में कहते हैं कि शरण पड़ी अब आप भरोसो अब समर्पण होगा कहते हैं शरण पड़ी अब बाप भरोसो आप मिले पते कथा आप कहीं शरण तो नहीं है बस मैं आपकी शरण अब पड़ और आपके भरोसे ही आप मिले पता जब आप मिल जाइए मिलन हो जाए तब पति आ जाओ तब मुझे विश्वास हो जाएगा तो राम प्रकाश दासी की अर्जी सुनो श्याम कर पाऊँ तो रामदास जी का राम प्रकाश जी का कहना है कि दासी या दास हैं। कि सुनो श्याम कर पाऊँ कि आप चुन लीजिए मुझे अपना घर मिल जाए तो आप मिल बस वही क्योंकि हमारा घर तो हमार देश ही है हमार लोक ही है सच खंड ही है हम तो भूल से घूमने के लिए सर सपाटे के लिए यहाँ आ गए इस काल के देश में और यहाँ ही अपना घर बना लिया बस यही भूलोगे